रामकृष्ण वचनामृत परीक्षित तिरानवे अट्ठाईस सितम्बर अठारह सौ चौरासी किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कीर्तन हो जाने पर श्री राम कृष्ण विजय नरेंद्र तथा दूसरे भक्तों ने आसन ग्रहण किया सबकी दृष्टि श्री राम कृष्ण पर लगी हुई है संध्या होने में अभी कुछ देर है श्री रामकृष्ण भक्तों से बातचीत कर रहे हैं उनसे कुशल प्रश्न कर रहे हैं केदार बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर बहुत ही मृदु तथा मधुर शब्दों में श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे पास हैं नरेंद्र चुनी सुरेंद्र राम मास्टर और हरीश केदार श्री कृष्ण से विनयपूर्वक सिर का चक्कर खाना किस तरह अच्छा होगा श्री राम कृष्ण स्नेह ऐसा होता है मुझे भी हुआ था थोड़ा थोड़ा बादाम का तेल सिर में लगा मालिश कर लिया कीजिए सुना है इस तरह यह बीमारी अच्छी हो जाती है केदार जो आज्ञा श्री रामगिर चुनी से क्यों जी तुम सब कैसे हो चुनी जी इस समय तो सब कुशल है वृंदावन में बलराम बाबू और रखाल अच्छी तरह हैं श्री रामगिर तुमने इतनी मिठाई क्यों भेज दी चुनी जी वृंदावन से आ रहा हूँ चुनी लाल बलराम के साथ वृंदावन गए हुए थे और कई महीने तक वहीं ठहरे थे छुट्टी पूरी हो रही है इसलिए अब कलकत्ता लौट आए हैं श्री राम कृष्ण हरीश से तू दो एक दिन बाद जाना अभी बीमारी की हालत है जाने पर वहाँ फिर बीमार पड़ जाएगा नारायण से सस ने बैठ आप मेरे पास आकर बैठ कल जाना और वहीं खाना भी मास्टर की ओर इशारा करके इनके साथ जाना मास्टर से क्यों जी मास्टर की इच्छा थी वे उसी दिन श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर जाएं, जाएँ वे सोचने लगे सुरेंद्र बड़ी देर तक थे बीच में एक बार घर गए थे घर से लौटकर कर श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए सुरेंद्र कारण शराब पीते हैं पहले नंबर बहुत बढ़ा चढ़ा था सुरेंद्र की हालत देखकर कर श्री राम को चिंता हो गई थी बिल्कुल ही पीना छोड़ देने के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा सुरेंद्र देखो जो पीना श्रीदेवी को निवेदित करके पीना और उतना ही जिससे न पैर लड़खड़ाए और न सिर घूमे उनकी चिंता करते करते फिर तुम्हें पीना बिल्कुल ही अच्छा न लगेगा वे स्वयं करुणानंदमयी हैं करुणानंद दायिनी है कारुणानंद दायिनी है।, है उन्हें पा लेने पर सहजानंद होता है सुरेंद्र पास खड़े हैं श्री रामकृष्ण ने उनकी ओर दृष्टि करके कहा तुमने कारण पान किया है यह कहकर ही भाव में तन्मय हो गए शाम हो गई कुछ बहिर्मुख होकर श्री राम कृष्ण माता का नाम लेकर आनंदपूर्वक गाने लगे बीच बीच में तालियां बजा रहे हैं स्वर करके कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि हरिमय हरि बोल हरि हरि हरि बोल फिर कहने लगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम कृष्ण अब प्रार्थना कर रहे हैं हे राम राम मैं भजनहीन हूँ साधनहीन हूँ ज्ञानहीन हूँ भक्ति हीन हूँ क्रियाहीन हूँ राम शरणागत हूँ मैं देह सुख नहीं चाहता अष्ट सिद्धि तो क्या शत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता मैं शरणागत हूँ शरणागत बस वही करो जिससे तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मैं मुग्ध न हो राम मैं शरणागत हूँ श्री राम कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं उनका करुणाम स्वर सुनकर भक्त आंसू रोक नहीं सकते श्रीत राम पास आकर खड़े हुए हैं श्री राम कृष्ण राम के प्रति राम तुम कहाँ थे राम जी ऊपर था श्री राम कृष्ण तथा तो भक्तों की सेवा के लिए राम ऊपर प्रबंध करने के लिए गए थे श्री राम कृष्ण राम से सहास्य ऊपर रहने की अपेक्षा क्या नीचे रहना अच्छा नहीं नीचे जमीन में ही पानी ठहरता है ऊँची जमीन से पानी बह जाता है राम हंसते हुए जी हाँ छत पर पत्तले पड़ चुकी है श्री राम कृष्ण और भक्तों को लेकर राम ऊपर गए और उन्हें आनंद से भोजन कराया उत्सव हो जाने पर श्री राम कृष्ण निरंजन मास्टर आदि भक्तों को सांस लेकर अधर के यहाँ गए वहाँ माँ आई हुई है आज महाअष्टमी है अधर की विशेष प्रार्थना है श्री रामकृष्ण उपस्थित रहें जिससे उनकी पूजा सार्थक हो जाए